गीता गीतातत्वचित तेरह प्रवचन अर्जुन का मोह गीता अध्याय गीताध्या श्लोक बीस से तीस अर्जुन का श्रीकृष्ण से निवेदन अथ व्यवस्थिता दृष्टा धातराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसपाते धनुद्दम्य पांडव ऋषिकेश तब हे राजन धतराष्ट्र पक्ष के सैनिकों को खड़े देखकर ठीक शस्त्र छूटने के समय कपितध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यो वचन कहे दोनों सेनाओं की ओर से शंख फूक दिए गए नगाड़े पीटे जा चुके और भेड़ियाँ बच चुकी यह युद्ध प्रारंभ करने का संकेत है ऐसे समय अर्जुन अपना धनुष उठाकर कहता है यह उसकी मनस्थिति की सूचना देता है और यह ध्वनित करता है कि अर्जुन भी युद्ध के लिए पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार है पांडुपुत्र होने के कारण उसे पांडव नाम, नाम से संबोधित किया गया है अर्जुन उवाच सेन्योभ मध्य रथम स्थापय मेच्युत यदेताे हम योद्धु कैरमया सहयोद्यम अस्मिनुद्यमे अर्जुन बोला हे अचुत कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दें जिससे मैं युद्ध की कामना से खड़े इन लोगों को देख लूं और जान लूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ लड़ना है जो समानवे हम या एतेत्र तेत्र भारत राष्ट्र दुर्बुद्ध युद्धे प्रियव दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले ये जो राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ इन श्लोकों में अर्जुन की दृढ़ता दर्शनीय है बाईसवें और तेईसवें श्लोकों में एक प्रकार से पुनरोक्ति मालूम होती है मनुष्य अपनी दृढ़ता को प्रकट करने के लिए पुनरुक्ति किया करता है जैसे व्यवहार में अगर किसी बात पर जोर देना हो तो हम एकाधिक बार शब्दों में अपनी दृढ़ता प्रकट करते हैं अगर किसी से लोहा लेना हो तो हम हाथ उठाकर उस भाव की अभिव्यक्ति करते हैं यहाँ पर अर्जुन धनुष उठाकर मानो अपने युद्ध के संकल्प की घोषणा करता है साथ ही दो बार यह भी कहता है कि जो हमसे युद्ध करना चाहते हैं उन्हें हम देख लेना चाहते हैं अर्जुन के इस देख लेना चाहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं एक व्याख्याकार ने यह लिखा है कि अर्जुन में अभिमान आ गया था वह यह सोचने लगा था कि मुझसे बढ़कर योद्धा कोई नहीं है वह उन भाग्यहीनों को देख लेना चाहता था जो पतिंगों के समान अर्जुन के सौर्यरूपी दीपशिखा पर मर मिटने के लिए उमड़ना चाहते थे और भगवान तो गर्वहारी हैं गर्वहारी जनार्दना वे भक्तों के अहंकार का भक्षण करते हैं अर्जुन का अपने बल का गर्व कुछ क्षण बाद ही मायूसी और बेकली में बदल जाता है जिसने धनुष उठाकर प्रतिपक्ष से जमकर लोहा लेने की सूचना दी थी वही धनुष को त्याग कर सिर पर हाथ धर बैठ जाता है कुछ दूसरे व्याख्याकार कहते हैं कि अर्जुन के मन में एक प्रकार का भय संचारित हो गया इसलिए वह कौरवों की सेना को देख लेना चाहता है जब पांडवों की ओर से कौरवों की युद्ध चुनौती के उत्तर में शंख और बिगुल आदि फूके गए तो जो तुम्ल नाद हुआ उसने भले ही कौरव सेना के हृदय को विदीर्ण कर दिया हो पर वह तुम्ल नाद उनको विचलित नहीं कर सका तभी तो बीसवें श्लोक में कहा अर्थव्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र पक्ष के सैनिकों को अविचलित देखकर अर्जुन कौरव सेना की इस निश्चलता को देखकर चकित हो जाता है और इसीलिए वह एक प्रकार की आशंका से आक्रांत हो जाता है सोचता है देखूँ तो किसके बल पर कौरव इतने निर्भीक हैं तीसरी व्याख्या यह है कि अर्जुन मात्र उत्सुकतावश शत्रु सेना को देखना चाहता है कौन कहाँ खड़े हैं इसको वह जान ले एक चौथी व्याख्या यह भी कहती है कि अर्जुन के मन में बड़ी करुणा उपज गई मानो उसका वह भाव हो कहा तुम लोग अपनी जान गवाने यहाँ चले आए दुर्योधन के चक्कर में कहाँ पड़ गए ये चारों व्याख्याएँ अपने अपने ढंग से सही है हमारे जीवन में भी परीक्षा की ऐसी घड़ियाँ आती हैं जब हम अहंकार भय उत्सुकता या करुणा के शिकार होकर अपने कर्तव्य से डिग जाते हैं ऐसे समय अधर्म धर्म का बाना पहनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हमें रास्ते से भहका ले जाता है